गीता तत्व चिंतन युद्ध की धर्मिता धीस्म का दुर्योधन को उपदेश फिर यह कथा सर्विदित है कि कैसे पांडवों को वाराणावत भेजकर कर लाक्षागृह में उनके निवास की व्यवस्था कर लाक्षागृह को दुर्योधन ने पुरोचन के द्वारा जलवा दिया कैसे पांडव अपनी माता कुंती के साथ विदुर जी के मार्गदर्शन में बच निकले सभी ने कैसे उन सबको मृत्यु को प्राप्त जान लिया तथा कैसे दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी को हथिया बैठा पांडव पुनः प्रकट होते हैं द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पर अब दुर्योधन उन्हें राज्य नहीं देना चाहता भीष्म उसे समझाते हैं कि देखो वैसे तो राज्य पर न्यायोचित अधिकार पांडवों का ही है पर तुमने इसे अधर्म पूर्वक छीन लिया है अतः कम से कम उन्हें आधा राज्य ही दे दो वे समझौते की वाणी में कहते हैं दुर्योधन यथा यथाराज्यमदा पश्यसि मम पैतृक मृत्यं ते पश्यन्ति पांडवा यदि राज्यम ने प्राप्ता पांडविया यशस्व कुपीद भारत कसीचि अधर्मेण चं राज्य तेज्यमुराता पूर्वमेवे मे मति मधुरेण राज्य सेर्द प्रदीयता येत ही पुरुष व्याघ्र हितम सर्वजन से तात दुर्योधन जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरतवंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है भरतश्रेष्ठ तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है परंतु मेरा विचार यह है कि तुमने पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके हैं अतः पुरुष सिंह प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो इसी में सब लोगों का हित है भिस्म पितामह आगे कहते हैं दृष्टाधीयते पार्था ही दृष्ट्या जीवति सा प्रथा दृष्ट्या पुरोचन पापो न सकामोच यदा प्रभृति दग्धास्ते कुंत भोज सुता सुता तदा न नक्नोम्य विमोक्षि लोके प्राणभृता कचिचुवाकुती नाप दोषेण तथा लोको पुरोचनम् मेतरोचनमशव्याघ्र लोको दोषेण गच्छति तदिद जीवित तव किलिषनाशन संमतव्य महाराज च दर्शनम् न नापा वीरा जीवता नंद पित्रोंस शक्य आदा भद्रभृता स्वयं ते सर्वे सर्वस्थिता धर्में सर्वेचेतस अधर्मेण तुल्ये तोल्येराज्ये विशेष यदि धर्मस्तया कार्यो यदि कार्य प्रिंम च यदि कर्तव्य तेजाधता सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं यह भी सौभाग्य की ही बात है कि कुंती भी मरी नहीं है और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया गांधारी कुमार जब से मैंने सुना है कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई है तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था नरश्रेष्ठ लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं अतः महाराज पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है ऐसा मानना चाहिए कुरनंदन पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते वे सब धर्म में स्थित हैं उन सब का एक चित्त एक विचार है इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण पूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है यदि मेरा प्रिय करना है और यदि भलाई करनी है तो उन्हें आधा राज्य दे दो